ओ भद्रम कर्मेव भद्रम पशे माक्ष स्थिर स्वास स्थलों से वित शांति शांति अथर्व वेदी मांग के कार्य का आगम प्रक्रव कार्य का विचार चल रहा था भाष्यत हो गया था जिसमें पूर्वादि ने एक शंका उठाई थी श्रुति में अद्वैतम पद कैसे कह दिया सप्तम मंत्र में अद्वैतम आया था शांतम शुभ अद्वीत क्योंकि द्वैत है प्रपंच द्वैत है तो एक आत्मा और एक जगत दो होंगे द्वैत होगा अद्वैत कैसे शंका के समाधान के ऊपर ये बात है प्रपंच विद्येतः निवर्ते संशय माया मात्र में अद्वैतम परमात प्रपंच वास्तव में मिल जाए सुसूप्त में मिलता है और उसके भी ऊपर की अवस्था में प्रबंध कहां मिल रहा है दूरी अवस्था में सुसुप्ति में यद्य अज्ञान है फिर भी विशेष वस्तु नहीं है में नहीं है जो तो उसके ऊपर की अवस्था की बात है अद्वैतम परमार्थ सत्ता में जाने पर अद्वैत है व्यावहारिक सत्ता में अद्वैत नहीं कहा तीन प्रकार के सत्ता वेदांत है प्रातिभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता जो अद्वैतम बोला हुआ है पारमार्थिक सत्ता से बोल रहा है परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो कुछ नहीं है पर तो समाधि में पहुंचा होगा कोई व्यक्ति पूरी एक समाधि क्या दिखेगा प्रपंच मिलेगा मिलेगा तो जब तक जाग्रत स्वप्न में इंद्रियां हैं विषय हैं इत्यादि होने पर द्वैत मिल है तो प्रपंच यदि विद्या विद्यत निवर्तन संख्या का प्रपंच यदि हो तो निवृत्ति होती कोई साधन के द्वारा निवृत्ति करनी पड़ती वस्तु हो तो निवृत्ति करनी पड़ती किंतु माया मात्र मिले द्वैत जितने भी है केवल माया मात्र है अद्वैतम परमार्थता वास्तव में पारमार्थिक सत्ता में एक अद्वैती है द्वैत मिलता ही नहीं अद्वैतम परमार्थता माने पारमार्थिक सत्ता से निषेध किया जा रहा है परमार्थ अपने देखे हैं तो द्वैत नहीं मिलता हमारे योगादि के हिसाब से समझें समाधि अवस्था समझें माने केवल दूरी अवस्था आत्मा आत्मा है दूसरा कोई नहीं मौका द्वैत कहां मिलेगा तो ये कल्पना में हो जाते हैं जैसे रज्जु पड़ी हुई होती है अधिष्ठान बनने पर सर्पादि की कल्पना हो जाती है उसी प्रकार ये द्वैत ऐसे कल्पित है माया मात्र मात्र है कल्पना मात्र है ये कहा अद्वैत परमार्थ सत्ता से अद्वैत है भाष्य हो गया था ठीक है थोड़ी बाकी दो दृष्टान्त दिया था भाष्य में एक तो भ्रांतिक बुद्धि से रश्य में जो कल्पित सर्प है विद्यमान विद्यमान होता हुआ विवेक से निवृत्त करना नहीं पड़ता उसे। विद्यमान होता हुआ विवेक से निवृत्त नहीं होता अब विद्यमान होता हुआ निवृत्त करना सर्प होता ही नहीं त्रैकालिक विषय होता है दूसरी बात जादू करके दिखाया गया अगर पदार्थ विषय होते हैं दूसरा खष्टान तो जादूगर क्या करता है दर्शकों का चक्षु को बंधन में डाल देता है चक्षु बंधन क्रिया कर देता है तो कुछ वस्तु को कुछ दिखने लग जाता है होता वही है जब चक्षुबंध हटा देता है वो अपने जादूगर फिर वो वस्तु होते हुए जो दिख रहे थे वस्तु होते हुए निवृत्त नहीं करना पड़ेगा तो स्वतः निवृत्ति होती है ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना कि दो दृष्टांत दिया था एक दृष्टांत के काल एक टीका ने कह दिया था इसका सर ही रजवाम भ्रांत्याकल दो भ्रांति तो से कल्पित सर्प होगा रज्जु में नायम सर्प ऋतुरेशाद विवेक दिया जब विवेक बुद्धि आ जाती है अधिष्ठान का ज्ञान होता है नायम सर्व ऋतुरेषा ये रज्जु है सर्प नहीं ऐसे विवेक बुद्धि के द्वारा निवृत्तो नैव तो भी देते ऐसे विवेक बुद्धि से निवृत्त सर्प वास्तव में होता नहीं हो बाधित काल त्रय अभाव जो बाधित वस्तु तो होता है तीनों कालों में उसका अस्तित्व नहीं होता सर्प बाधित रजू में भाषण सर पर बाढ़ हो जाता है रज्जु के ज्ञान से बाढ़ हो जाता है नहीं था नहीं है नहीं होगा ऐसी बुद्धि हो जाती है बाधित से काल त्रय सत्वास जो बाधित वस्तु होता है तीनों काल उसका अस्तित्व नहीं रहता इसलिए वो पर नहीं है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रपंच नहीं है तो ज्ञान काल में पता लगेगा अभी तो प्रपंच दिख रहा है अभी अज्ञान अवस्था में है जब तक रज्जू में सर्प दिख रहा है उस काल में रज्जू रैसा नहीं बोल सकता है ये सर्प है सर्प है ने भय भी होगा ने भय भी होगा डरेगा भागेगा सब कुछ होगा किंतु ये ज्ञानकालिक बात है जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है जहां कल्पना की जा रही है उसके काल में वो बाधित हो जाता है जितने कल्पित वस्तु बाधित हो जाते ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा अद्वैत आत्मा का ज्ञान होगा पारमार्थिक आत्मा, आत्मा का ज्ञान होगा अभी शरीर विशिष्ट आत्मा का ज्ञान है कि वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं है उस अवस्था में सब विवादित होता दूसरे दृष्टान्त तो था मायावी द्वारा दिखाया गया माया वो भी वास्तव में होते हुए बाद में निवृत्त होते हो ऐसा नहीं होते हैं न होते हुए निवृत्त है वो बाद न किसी का टीका है मायाचा इंद्रजाल शब्दवाच् माया जिसको इंद्रजाल बोलते है लौकिक बात में जिसको जादू आदि बोलते हैं माया इंद्रजाल शब्द इंद्र इंद्रजाल करके आता है उसके नाम संस्कृत में इंद्रजाल बोलते हैं शब्द वाच्य माया बिना प्रदर्शिता माया भी ने दिखाया है उसको जादू दिखाया जादूगर ने दिखाया प्रदर्शिता पार्श्वस्थान माया दर्शन बद जो जादू देखने वाले बगल में बैठे हुए है उनका चक्ष यथार्थ दर्शन प्रतिबंधक से अभगमे सती क्या करता है वो उनके चक्षु का बंधन कर देता है बंधन कर देता है और कुछ वस्तु तो यही होता है इसी प्रकार माया चक्षुर्गत यथार्थ दर्शन प्रतिबंध कस्य अभगमे सती चक्षु में जो यथार्थ दर्शन का प्रतिबंधक कर रखा था उसने किसने जादूगर ने चक्षुबंधन कर दिया था उसके हट जाने पर जब चक्षबंधन हट जाता है इस में समुत्पन्न दर्शन हो और समुत्पन्न दर्शन वाला हो गया ठीक ठीक देखने वाला हो गया चक्ष बंधन स्थिति में समुत्पन्न दर्शन हो सम्य समय दर्शन होने से पंचमी है उत्पन्न हो गया सम्यक दर्शन ऐसे समय दर्शन होने से निवृत्ता सती वो निवृत्त हो जाती है इंद्रजाल माया जादू शब निवृत्त हो जाते निवृत्ता सती नव में होना उत्साह नहीं हो वास्तव में हो तो ज्ञान से बाधित होता भी नहीं जादूगरी था कुछ नहीं रहा ये कुछ नहीं बोलते उत्साह यथाइद उदाहरण द्वयम ये दो उदाहरण दिया रजुसर्प और मायावी द्वारा दिखाए हुआ माया यथाइद उदाहरण दया तथा इदम द्वैतम प्रपंचाख्यम इसी प्रकार ये द्वैत काम जो प्रपंच है जो जागत स्वप्न में भास रहे हैं वास्तव में न ये भास रहे हैं जैसे रजु में सर्प भास्ता है मयाली हो जाता है व्यवहार अर्थक्रियाकारिता हो जाती है ठीक इसी प्रकार यथा इदम उदाहरण द्वयम जिस प्रकार ये दो उदाहरण हैं रज्जु सर्प के उदाहरण और इंद्रजाल का उदाहरण तथा इदम द्वैतम प्रपंच वाक्य में जो प्रपंच नामक जो द्वैत है जिसको प्रपंच बोलते विस्तार माया मात्रम न परमार्थ तो अस्तित्व माया मात्र ही है वास्तव में नहीं है कुछ समाधि अवस्था में बैठकर देखिए प्रपंच नहीं मिलेगा यदि प्रपंच हो तो वहां भी मिलना चाहिए नहीं मिलता, ही मिलता। ही कुछ काल देखता है बाद में बाद हो जाता है वास्तव में नहीं है प्रपंच से असत्य शून्यवाद प्रपंच यदि नहीं है तो फिर शून्य बजाय कुछ भी नहीं सर्वम शून्यम शून्यवाद की प्रसति होगी शंका उठाई तो कहते वो भी नहीं अधिष्ठान का ज्ञान जब माया को हटाते हैं आरोपित पदार्थ को ज्ञान के द्वारा हटाते हैं तो किसके ज्ञान से अधिष्ठान का तो अधिष्ठान को तो ज्ञान स्वरूप अधिष्ठान रहेगा आत्मा रहेगा शून्यवाद तो आना भी संभव रहेगा रज कहा रजुवत माया विवत्स उस काल में रज्जु के समान जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्व के निवृत्ति करते हैं ज्ञान से रज्जु की निवृत्ति होगी रज्जु रहेगी और माया का जब आप निवृत्ति करते हैं ज्ञान से कितना तो माया भी रहेगा कि नहीं रहेगा जादूगर रहेगा ये दो दृष्टान अधिष्ठान वही है रज्जुव माया रज्जु के समान अथवा माया जादूगर के समान अद्वैतम परमार्थ परमार्थ अद्वैत वस्तु रहेगा सुन्यवाद आने भी संभव है रज्जु में सर्प कर दिया तो रज्जु भी समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं रज्जु रहेगी इसी प्रकार यहां जग कल्पना के अधिशांत शुद्ध आत्मा रहेगा तुर्य आत्मा रहेगा सुन्यवाद आने भी संभव नहीं एक तस्मात न कश्चित प्रपंचन प्रवृत्त और निवृत्तवास नहीं इसलिए कोई भी प्रपंचन प्रवृत्त हुआ है न निवृत्त हुआ है उसको निवृत्ति करने की आवश्यकता भी नहीं है ही नहीं उस, उस अवस्था में न निवृत्ति करना पड़ेगा न प्रवृत्ति होगी उसकी पैदा ही नहीं हुआ अजारवाद पैदा ही नहीं हुआ क्या मार्ग अजारवाद ठीक है प्रपंचस्य त्रे भी सत्ताधारे अद्वैतम अविरुद्धम समझ दीजिए प्रपंच तीनों कालों में अभाव है जब निषेध होगा ना उस अवस्था में पहुंचेंगे जब रज्जु का ज्ञान जिस अवस्था में आपको होगा तब स्वर्प का निषेध करते हैं त्रैकालिक निषेध करते हैं नहीं था नहीं है नहीं होगा सर बोलते हैं, ठीक सी प्रकार आत्मा में जब पहुंच जाएंगे तो प्रपंच का तीनों कालो में निश्चित होगा नहीं था पहले भी नहीं था जब दिख रहा था उस उसका भी नहीं था तो कल भी था और अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा ये से कहावत रहेगी सत्वाभावे तीनों कालों में प्रपंच की वस्तु नहीं है सत्व का अभाव होने पर तो भी जो अद्वैत है उसके पास कोई विरोध नहीं है वास्तविक प्रपंच होता तब तो, तो द्वैत का विरोध हो जाता अद्वैत का विरोध हो जाता जाता द्वैत तो रह क्यों प्रपंच वास्तविक नहीं है ये विचारी है भाषते हैं और ज्ञानी के दृष्टि में खोए हुए हैं अगर आप भी उस स्थिति में पहुंच जाए प्रपंच आपके सामने नहीं रहेगा अभी आप जैसे रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है उस अवस्था में आप हैं आपको प्रपंच दिखाई दे रहा है जिस अवस्था में रज्जु में सर्प दिखाई देता है उस काल में सर्प का बाद नहीं होता है। जब रज्जु दिखे तब आप ठीक इसी प्रकार जब आत्मा में पहुंचेंगे आप तो इनका बात तीनों कालों में असत है यह आजाद बाद मान लो आजाद बाद यही आजाद बाद है इस तरह से एक आपका स्म का आपका ना न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त भी नहीं है निवृत्त भी नहीं उत्पन्न नहीं, नहीं उसको। रजू में सर्व उत्पन्न नहीं, नहीं होता जब रजू का ज्ञान होगा उस काल में ये बोल होगा उस सर्व की निवृत्ति भी नहीं कभी पड़ती है के ठीक है प्रकारांतर एड़ा अद्वैत अनुपति में आशंका दूसरे कार्य का द्वारा सिद्ध करना चाहते एक शंका उठाते गुरुवारे अन्य प्रकार से अद्वैत में विरोध दिखाते हैं अद्वैत हो नहीं सकता है क्यों अद्वैत जो ज्ञान होगा कोई गुरु होगा शास्त्र होगा गुरु होगा शिष्य होगा तीन तो जरूर रहेंगे उसको बदलाने वाला गुरु तो रहेगा ना तो सत्य है कि असत्य है वो और वही असत्य होंगे तो ज्ञान कैसे होगा उसको गुरु है शास्त्र होगा जो उपदेश दिया जाएगा और जो उपदेश लेने वाला व्यक्ति वही असत्य हो तो क्या उपदेश किया जाए ये तीन को तो सत्य मानना ही पड़ेगा तो तीन ये सत्य हो जाएंगे तो अद्वैत का विरोध द्वैत होंगे प्रकारांतर तो। से बागी प्रबंजन हो रज सर्पव हो मायावत माया माया हो ठीक हो मायावी के द्वारा रजा मायावी समान हो किन्तु ये तीन को तो मानना ही पड़ेगा उपदेश देने वाला व्यक्ति गुरु और उपदेश शास्त्र और उपदेश लेने वाला अधिकारी शिष्य ये तो रहेंगे ही तो इनके रहने पर फिर अद्वैत की सिद्धि कैसी होगी तो श्रुति में जो अद्वैतम कहा कैसे संगत लगाएंगे यह शंका है प्रकारांतरण अन्य प्रकार से शंका करता है प्रकारांतरण अद्वैत अनुपत्ति आशंका अद्वैत होने सकता ये है ये शंका उठाएगा पूर्ववादी इसका खंडन करते हैं एक खंडन करेंगे एक नंबर टिप्पणी शास्त्रार्थी प्रपंच विशेष सत्यत्व आवश्यक अन्यथा प्रकारांतर यही है शास्त्रादि जो प्रपंच हैं शास्त्र शिष्य और गुरु ये भी असत होगा तो फिर कैसे अद्वैत का ज्ञान होगा बोलते तो सत्य मानना पड़ेगा ना कि तीन है शास्त्र है गुरु है शिष्य है फिर अद्वैत कैसे शास्त्रादि प्रपंच भी शास्त्र और आदि से लेना है गुरु शिष्य ये जो प्रपंच विशेष है जिसके बिना ज्ञान नहीं हो पाएगा ये तीन तो चाहिए उपदेश लेने वाला भी चाहिए उपदेश भी चाहिए उपदेश देने वाला भी चाहिए तो शास्त्रादि प्रबंध विषय सत्यत्व तो आवश्यकता इसमें सत्यत्व तो मानना आवश्यकता है इनको सत्य माने बिना ज्ञान ही नहीं तो तो हो पाए तो फिर अद्वैत की सिद्धि कैसी होगी तीन रहेंगे शास्त्र शिष्य गुरु आचार्य रहेंगे तो अद्वैत कैसे होगा ये शंका इसके उत्तर में इसमें कहते हैं कार्य का में विको विवर्ते एन के कचित यदि के चित उपदेश बाधो ज्ञाते निकलो विपत्तेतः कलो यदि कचित्त उपदेश बाधो ज्ञाते निकल गुरु शिष्यादि जो भेद विकल्प शास्त्र गुरु शिष्य को उपदेश देने वाला उपदेश और उपदेश देने वाला वो विकल्प अवश्य मानना पड़ेगा वृत्ति हो जाती तो है इनके भी कल्पित यदि किसी हेतु के द्वारा सिद्ध होता केवल चित हेतु ना कल्पित सैसे धूम के द्वारा अग्नि कल्पित है सिद्ध हो जाता है वस्तु होता है व्यवहार में दूरदेश धुआं देखते हैं तो अग्निह है नि होता है अंगति ज्ञान हो जाता है तो ऐसे कोई हेतु मिलता है इनके लिए इनके होने में तो निवृत्ति के लिए साधन की आवश्यकताएं थी किंतु उपदेशात अहम बाघ हो उपदेश को उद्देश्य करके बात है जब तक ज्ञान नहीं होगा ज्ञान के पूर्व में चलना है सब ज्ञानकाल में न शास्त्र है न गुरु है न शिष्य है ज्ञान से पूर्व क्षण की बात नहीं उपदेशा ये जो बाध है माने शास्त्र शिष्य आचार्य गुरु इत्यादि जो बाध है उपदेशा उपदेश को उद्देश्य करके ही होता है जो उपदेशात्म जो पंचमी विभक्ति है दीप्तिया को बाध करके पंचमी ध्यान देना कर्म को बाधा है जैसे अनुनाशिकात्परों अनुस्वार सूत्र आपने पढ़ा है आप क्या लिखते हैं पृथ्वी अनुनाशिकम विहाय रोग पर अनुसार अनुनासिक पक्ष को छोड़कर गुरु के पूर्व के पर पर्व अनुसार तो वहां पर अनुनाशिकात्म वृत्ति में लिखा अनुनाशिकम तो विना चाहिए कर्मणी द्वितिया किन्तु पंचमी कैसे लेपलोपे कर्मणी अधिकारण एक भारतीय जब अपने पंचमी सूत्र है तो उसके अधिकार में जब चलेंगे पंचमी विभक्ति के बारे में चलते हैं तो कर्मणि कर्मणी अधिकरणी जैसे पात्र का लोप करने पर लेबन लेने प्रत्येक तदंत ग्रहण लेफ्ट का, का लेबंत पद लेबंत पद का अगर लोप करना हो तो उस स्थिति में कर्मा में भी पंचमी विभक्ति होती है अधिकरण में भी पंचमी होती है अच्छा जैसे प्रासादात प्रेक्षते ऐसा दृष्टांत दिया है महल से देखता है बोलते छत से देखता है ऐसा नहीं प्रसादम आरूह्य प्रेक्षते ऐसा अर्थ होगा वहां आरूह्य का लोप कर रखा है तब वहां प्रासादात बना हुआ है अगर यवंध का लोप नहीं करेंगे तो प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते ऐसा अर्थ होगा छत में चढ़ करके देखता है ऐसा छत बैठ करके देखता है त्यादिया आसनाद प्रेक्षते ऐसा दूसरा उदाहरण है वहां आसन से देखता है नहीं क्या करना आसने उपया प्रेक्षत वहां अधिकरण में पंचम या आसनाद में ससुराज जिहरेती ऐसा बोलते हैं ससुर से लज्जा करता है ससुर से लज्जा नहीं करता ससुरम वृक्ष लग... जिहरेती ससुर को जब देखेगा तो लज्जा करेगा ससुर से लज्जा नहीं ससुर के दूर में लज्जा कहाँ करेगा ससुरम विक्षा जिख रही ऐसे यहां भी उपदेशा माने उपदेश उपदेशम उद्देश्य अयम बाध है ऐसा अर्थ होता है उपदेश को उद्देश्य करके ये बाध है शिष्य ने अपने को अज्ञानी मान बैठा है अज्ञान से अपना कल्पना कर लिया गुरु की कल्पना कर ली शास्त्र की कल्पना कर ली सब कल्पना अज्ञान दशा है तो उपदेश के उद्देश्य करके उपदेश देना है इसलिए तीन शास्त्र गुरु शिष्य के ज्ञाते द्वैतम होगा उस काल में न गुरु रहेंगे न शास्त्र न शिष्य केवल सच्चिदानंद उन्होंने आत्मा ही रहेगा ज्ञाते द्वैतम निविद्य जब ज्ञान अवस्था में द्वैत नहीं रहने वाला है रज्जु में जितनी भी कल्पना करते थे चाहे सर्प की कल्पना हो चाहे जलधारा हो चाहे भूषित्र हो लाठी हो माला हो जो भी कल्पना करते थे रजतू के ज्ञान काल में वो द्वैत नहीं रहेगा सर्पारी द्वैत नहीं होते इसी प्रकार ये जो गुरु है शिष्य है शास्त्र है ये भी जो भावना है वो आत्मा में जब पहुंच जाएंगे तुर आत्मा में पहुंचेंगे तो ये तीनों समाप्त हो जाएंगे न तेदा वेदा अभेदा बहती भग, भवंती इत्यादि है माता माता पिता पिता उस अवस्था में वेद अवेद हो जाते हैं शास्त्र काम नहीं करते शास्त्र उसके पहले है जब ज्ञान अवस्था में तब तक शास्त्र है जब अद्वैत में पहुंचा हुआ है ज्ञान अवस्था में है वहां शास्त्र आदि नहीं होता है ज्ञाते द्वैतम नहीं जब ज्ञान होगा उस आत्मा अद्वैत आत्मा में पहुंचने पर तुरीय आत्मा में पहुंचने पर शास्त्र आदि द्वैत भी नहीं नहीं मिलते हैं ये कहा कहते यदि चिद हेतुना तत्व शास्त्राद हेतुतया कल तथा असौ बाधि निवर्ते नात्कम विरोधो यदि कर्चित हेतु शास्त्र के द्वारा तत्व है आगे तत्व रूप कार्य है शास्त्र के कार्य तत्व आत्मकान शास्त्र गुरु शिष्य त्रिपुरी बनकर के जो काम करते हैं इनका काम है आत्मज्ञान यदि हेतु नाम तत्व ज्ञान है न कार्य हो तत्व ज्ञान रूपी कार्य के द्वारा तत्व हो रहा है इसका मतलब ये है मानना है आत्मज्ञान हो रहा है कार्य है तो इनको मानना पड़ेगा ठीक है इस हेतु कार्य के द्वारा शास्त्रादि विकल्प हेतु का या कल्पिता तत्व ज्ञान का, का हेतु रूप से शास्त्रादि की कल्पना यदि किया जाए शास्त्र आदि के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता की विकल्प की हेतुता हेतु रूप से तत्व ज्ञान के लिए कल्पना है ऐसा कल्पित है तथापि असौ बाधित फिर भी वो बाधित हो जाता है ज्ञान काल में बाधित हो जाता है बाधित शास्त्रादि विकल्प बाधित हो जाता है निवर्ते निवृत्ति हो जाता है न तो तात्विक अद्वुतम विरुद्ध अलग फिर वो वास्तविक अद्वैत को विरुद्ध नहीं कर सकता विरोध नहीं कर सकता है तत्व ज्ञान प्राग अवस्थायाम एवं तत्वोपदेश निवृत्ति करते ये जो तो शास्त्रादि बनाए गए हैं तत्व ज्ञान आत्मज्ञान से पूर्व पूर्वावस्था के लिए है आत्मज्ञान के पूर्व तत्व ज्ञान प्राग अवस्थायाम आत्मज्ञान से पूर्वावस्था अज्ञान अवस्था तत्वोपदेश निवृत्ति कृत उस तत्व का उपदेश आत्मतत्व का उपदेश को निमित्त बना करके ये निन प्रकार वहां पहुंचाए जाए इसको लेकर शास्त्रादि भेदो अनुदित है शास्त्रादि विशेष का अनुवाद किया जाता है शास्त्र गुरु शिष्य इत्यादि कल्पना की जाती है उपदेश प्रयुक्तेतु हेतु ज्ञान उपदेश करने पर जो ज्ञान संपन्न हो गया आपको हम ब्रह्माष्टमी पहुंच गया शिष्य उपदेश प्रयुक्त उपदेश प्रयोग करने पर ज्ञाने निर्वृत्ति ज्ञान संपन्न हो जाने पर ज्ञान संपन्न हो जाने पर न किंचित अभिवैतम अस्थित उस काल में शास्त्र आदि भी नहीं है अद्वैतम अभिद्ध करते नहीं रहे अद्वैत अभिवी रहे अद्वैत का अद्वैत ही माने ज्ञान को उद्देश्य करके शास्त्र आदि का उद्देश्य है ज्ञान काल में वो भी समाप्त हो जाते है। कैसे होंगे कुछ दृष्टांत आदि से समझाएंगे ऐसी भी वस्तु है ज्ञान तो करा देते हैं किन्तु स्वयं सत्य तो होने की आवश्यकता नहीं है ऐसी वस्तु कुछ है जैसे प्रतिबिंब आदि होते हैं दूर देश में प्रतिबिंब पड़ा है तो बिंब का ज्ञान करा देते हैं किन्तु स्वयं वो सता है कि असत है असत है भी है। वस्तु हैं तो शास्त्र आदि कोई को शत होना आवश्यकता नहीं ऐसे दृष्टान्त होते हैं भाष्य में देखिये नोन अच्छा श्लोक ब्यावर्त्याम संज्ञा आहा आसान आह पूर्वी कुछ शंका करता है इस श्लोक के द्वारा खंडनीय शंका पहले शंका उसके बाद एक श्लोक एक कारिका है कारिका के द्वारा जिस शंका का खंडन करना है वो शंका पहले भाषण में रखते हैं नो करके भाषण में शंका उठाए नास्ता शास्त्र शिष्य इति विकल्प कथम निवर्त्य तीन तो रहेंगे न ज्ञान के लिए तीन की आवश्यकता है नहीं तो तत्व तो ज्ञान होगा ही नहीं शास्ता आचार्य गुरु शासन करने वाला उपदेश करने वाला उपदेश शास्त्र उपदेश और शिष्य उपदेश ग्रहण करने वाला यदि विकल्प ये तीन विकल्प तो रहेंगे ही कथम निवरत इसकी निवृत्ति कैसी होगी क्योंकि तो अद्वैत सिद्धि में ये भी नहीं होना चाहिए ये रहेगा तो द्वैत हो जाएगा कैसी अद्वैत की सिद्धि होगी ये शंका हो गई उच्च के ग्रंथ से उत्तर देता इसका भी उत्तर है कारिका के माध्यम से उत्तर है तो भाषण कहा विकल्प भी निभाते है तहत ये जो तो विकल्प है गुरु शिष्य शास्त्र तो विकल्प है निवृति होता है एक यदि के नचित कल्पित किसी हेतु के द्वारा कल्पना की गई हो तो किसी कार्य के कारण कल्पना की गई हो तो इसकी निवृत्ति जरूर होती है यथा एम प्रपंच जैसे प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है कल्पित है यथा अयम प्रपंचो माया रजु सवत तथा अयम शिष्यादि प्राग प्रतिबोधाद उपदेश नि अतः उपदेशाद अयम बाध शिष्य शास्त्र शास्त्र जैसे तो दृष्टानता यथा अयम प्रपंच माया ये न होता हुआ भाषने वाला है कैसी जादूगर की माया है और दूसरी बात द्रव सर्प के समान माया के समान जादू के समान अथवा द्रद में भाषने वाले सर्व के समान है प्रपंच तथा उसी प्रकार अयम शिष्यादि विकल्प शिष्य गुरु शास्त्र ये भी उसी प्रकार है प्रतिबोध प्रतिबोधा ज्ञान के पूर्व पूर्वावस्था में है ज्ञान काल, काल में नहीं है गुरु शिष्यादि भाव ज्ञान से पूर्व अवस्था में ज्ञान काल में नहीं है जैसे रज्जु में सर्पादि जितने में होती रज्जु के ज्ञान के पूर्व अवस्था में रज्जु ज्ञान काल में नहीं है सर्पादी ठीक इसी प्रकार गुरु शिष्य शास्त्र आदि भी ज्ञान के पूर्वकालिक अज्ञान काल ज्ञान काल एक तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्प होती है जो तो शिष्यादि भेद है विकल्प हैं गुरु शिष्य शास्त्रादि भेद भी प्राग प्रतिबोधात एवं उपदेश निमित्त हो उपदेश के पहले ही ज्ञान से पहले जो उपदेश के लिए निमित्त बन जाते हैं उस आत्मा के उपदेश के लिए निमित्त बन जाते हैं अतः उपदेशात अय बात है इसलिए उपदेश को उद्देश्य करके ही है माने उस आत्मा को उपदेश करके इस गुरु शिष्य शास्त्र कार्य ज्ञान है उपदेश संपन्न क्या होगा ज्ञान ज्ञान संपन्न हो जाने पर जब अवैध भाव में अहम ब्रह्मास्म पहुंच जाएगा शिष्य उपदेश का कार्य जो ज्ञान है उसके संपादित होने पर निर्वृत्त संपन्न हो जाने पर ज्ञात ज्ञात है जब होने पर द्वैतम नीदे शास्त्रादी द्वैत भी नहीं ज्ञात है ठीक आप है कहते हैं कि यदि तदनुवृत्त न सिद्धि न शास्त्रा तो शास्त्रादिवेदन तो तो तो से कल्बुतत्वाद विरोधा है तथा सदी धूमाभाषवत तत्व ज्ञान हेतु का अनुपत्यथ गुरुवादी की शंका के ऊपर में है गुरुवादी की शंका उठाई ये तीन तो है ना गुरु शिष्य शास्त्र हैं तो अद्वैत कैसे है तो सिद्धांतर क्या उत्तर दिया भाष्य में ज्ञान के पहली अवस्था में ज्ञान काल में ये भी नहीं ज्ञान काल में अद्वैत काल में ज्ञानी तो अपना स्वरूप को छोड़ कर कुछ तो ये अवस्था बैसा उसी के पूर्व की शंका के ऊपर की कह तदनिवृत्त हो तो जब तीनों रहेंगे शास्त्र गुरु शिष्य उसके निवृत्ति न होने पर न अद्वैतिक सिद्धि नहीं होगी न तो शास्त्र आदि ये नहीं बोल सकते थे शास्त्र आदि कल्पित है इसलिए विरोध नहीं आएगा अद्वैत में शास्त्र गुरु शिष्य कल्पित है इसलिए अद्वैत में विरोध में आएगा नहीं कर सकते पूर्व बोल रहा है क्यों तथा अगर कल्पित मानने पर शास्त्रादि को कल्पित मानने पर तथा सती कल्पित तत्व सती कल्पित मानने पर तथा सती धूमा बाष्पत तत्व हेतु अनुपत जैसे गर्म जल का उबाल था पहाड़ में दूर देश में कहीं तो उसका जो बाष्प चला आपको धूम दृष्टि हो गई तो वो कल्पित है कि वास्तविक धूमा हो कल्पित धूमा उसके उद्वारा वास्तविक अग्नि की सिद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती नहीं हो सकती ठीक इसी प्रकार शास्त्रादि कल्पित हो तो वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा जैसे धुमाभाष बाष्पीकरण बाष्प है अग्नि के जो उसे ताप से निकला हुआ जल का भाव उसको देखा दूर देश में देखा उसको धुआं समझ लिया यात्रा ये धूमस तत्र बंदी करके गया मिलेगा वहां नहीं अग्नि नहीं मिलेगा ठीक इसी प्रकार अगर शास्त्र आदि कल्पित हो तो उसके द्वारा आत्मज्ञान तो अद्वैत उसकी सिद्धि नहीं होगी ये पूर्वादि के कारण तथा सती कल्पित तत्व यदि कल्पित मानेंगे शास्त्र आदि को स्थिति में धूमाभाष जैसे धूमाभाष से, से अग्नि की सिद्धि नहीं होती धूम से अग्नि की सिद्धि होती है वास्तविक धूम होता है तो वास्तविक अग्नि की सिद्धि होती है कल्पित धूम से अग्नि की सिद्धि नहीं होती जैसे उसी प्रकार यदि शास्त्र आदि कल्पित है तो उस अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी त्व ज्ञान नहीं होगा ये है। यह पूर्वाधिक हेतु अनुपत्य तत्व ज्ञान मान आत्मस्वरूप का ज्ञान का कारण नहीं बन पाएंगे गुरु शिष्य शास्त्र इसलिए अगर यह सत्य हो गए तो फिर अद्वैतिक सिद्धि नहीं हो पाएगी अच्छा। दो और तीन की टिप्पणी तथा सधि शास्त्र आदि कल्पित सति तथा सतिक शास्त्र आदि भी यदि कल्पित हो फिर धूमाभा से जैसे बनने के सिद्धि नहीं हो सकती है वास्तविक तो धूम होगा व्यावहारिक धूम उससे तो अग्नि की सिद्धि हो जाती है दूरदेश में फिर तो कल्पना कर ली जल के कण को आपने धूम समझ लिया बाष्प को उससे अग्नि की सिद्धि नहीं होगी जैसे गंगनानी आदि में जाएंगे आपका आग की जरूरत है केदारनाथ है में बद्रीनाथ में यमुद्री में तो अग्नि धुआं देख करके बाष्पीकरण खूब चलता है दूरदेश लगा खूब धुआं चल रहा है तो वहां अग्नि ढूंढने जाएंगे तो मिले नहीं मिलते तो कल्पित धूम है कल्पित धूम से जैसे अग्नि किसी सिद्धि हो सकती है उसी प्रकार गुरु शिष्य शास्त्र आदि कल्पित हो तो अद्वैत की सिद्धि कौन करेगा नहीं हो पाएगी इसलिए उनको सत्य मानना पड़ेगा जब शास्त्र आदि यदि सत्य है तो फिर अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी शंका है तथा सत्यार हो गया धूमावासवतृ कहा दृष्टान्त दिया शास्त्रादी न तत्र ज्ञान हेतु आभाषत्वाद बाष्पत बाष्पाध्यस्त धूमा धूमाभाषव दृष्टांत दिया या एक अनुमान हो सकता है कैसे शास्त्रादि न तत्र ज्ञान हेतु माने शास्त्रादि अद्वैत में ज्ञान के हेतु नहीं होंगे तत्र माने अद्वैत ज्ञान हेतु न उस अद्वैत में ज्ञान हेतु नहीं बन पाएगा क्यों आभाषत्वाद आभाष हो गए शास्त्रादि आपके मत से सिद्धांति के मत में आभाष है वो वास्तव में नहीं है कल्पना है आभास होता बाष्प होता है जैसे अग्नि के बाष्पकण में आरोपित धूमाभाष है उसके द्वारा जैसे अग्नि की सिद्धि नहीं होती है ठीक इसी प्रकार उस आत्मा की सिद्धि भी नहीं होगी अद्वैत आत्मा की सिद्धि भी नहीं होगी ज्ञान का कारण नहीं पाएंगे ये पूर्वादि का मान है सिद्धांति क्या उत्तर देते है आगे टीका में देखिए धूमा अव्याप्त अतत् हेतुित शास्त्रादि तत्व ज्ञान हेतु प्रतिबिंबादिवत उपन्नमिक जाते कल्पित होने पर भी तत्व ज्ञान के कारण बन जाते ये धूम और अग्नि जैसे नहीं है यह बिंब और प्रतिबिंब जैसा है जैसे प्रतिबिंब देखने से बिंब का ज्ञान हो जाता है है कल्पना प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु में असत्य है फिर भी बिंब का ज्ञान करा देता है जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो सूर्य हाय करके ज्ञान होगा कि नहीं होगा होगा ऐसे ही है ये टीका भी कर रहे सिद्धांत धूमाभाष धूमाभाष वहां पर अग्नि से व्याप्त नहीं है अव्याप्त है क्योंकि वो धूम नहीं है धूम होता तो अग्नि से व्याप्त होता धूमाभाष है वो जो बाष्पीकरण जल का जो बाष्प है वह धूमाभाष अग्नि से अव्याप्त होने से अतत हेतु तो अग्नि के लिए कारण नहीं होता हेतु नहीं पाता है। उसके द्वारा अग्नि सिद्धि न होने पर भी कल्पित से शास्त्र आदि है ये जो तो कल्पित शास्त्र आदि है सिद्धांत में शास्त्र आदि भी कल्पित है तत्व तो तो ज्ञान पूर्व अवस्था में है अज्ञान दशा में है गुरु श्री से शास्त्र कल्पित से शास्त्र आदि है तत्व तो ज्ञान हेतु तत्व तो ज्ञान हेतुता तो हो जाएगी हेतु तो सिद्ध होगा कैसे शास्त्र आदि में प्रतिबिंब आदि जैसे प्रतिबिंब स्वयं असत होकर कल्पित होता हुआ भी प्रतिबिंब कल्पित है सूर्य दूर देश में है जल यहाँ जल उपाधि दिखने पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रतिबिंब देखने से सूर्य है निश्चित हो जाता है ऊपर सूर्य है निश्चित किसी प्रकार यहाँ भी ये शास्त्र आदि जो हैं प्रतिबिंब प्रतिबिंबादि प्रतिबिंबादि के समान उपन्नम यह सिद्ध हो जाता है शास्त्र आदि स्वयं झूठे होने पर भी उस आत्मा के ज्ञान करा है सकते हैं अद्वैत ज्ञान करा सकते हैं एक उत्तर देते हैं उचित ग्रंथ से एक चार की टिप्पणी धूमाभाष से इत्यादि जो कहा सिद्धांत ने अग्नि के हेतु न बनने पर कहा अनुमिति प्रमा अजनक अव्याप्त हेतु देखो हेतु अव्याप्त कब होता है जब अनुमिति प्रमाण नहीं जनक पैदा नहीं कर सकता अनुमति ज्ञान पैदा नहीं कर सकता तो हेतु को अव्याप्त बोलते हैं जैसे वाष्पीकरण से अग्नि की सिद्धि नहीं हो पाई अग्नि की अनुमति नहीं हो पाई तो वह अव्याप्त हेतु अनुमित प्रमा अजगन अजग अजनक अनुमिति रूपी जो ज्ञान है प्रमा यथार्थ ज्ञान है वो जब जनक नहीं बनेगा हेतु तब तो अव्याप तत्व तो हो जाता है हेतु और ना न आभास में ऐसा नहीं है कैसा मुखाभाषे भी जो शीशा में मुख का चित्र दिखाई देता है तो मुख दिखाई दे मुख का ज्ञान होता है कि नहीं होता है मुख के ज्ञान के लिए ही शीशा में देखना होता है शीशा में जो दिखाई पड़ता है मुख कैसा है जैसे पता लगता है <स्था> शीशा में देखेंगे वो आवाज़ है वो नहीं, मुख नहीं है आवाज़ है वो क्योंकि वो उपाधि के कारण दिख रहा है शीशा न हो तो नहीं दिखता तो उसी को देख करके इसको सही कर देगा गलत हो तो सही करते हैं उसको देखकर या अपना मुख तो कोई दिखता नहीं किसी को भी तो, तो मुखावास के समान है शास्त्रादि कैसे मुखाभाष के समान है। आवास के द्वारा बिंब का ज्ञान हो जाता इसी प्रकार याद शास्त्र आदि आवास होने पर भी कल्पित होने पर भी उस का अद्वित कर करा देते हैं यही कहा मुखावास है व्यविचार आवास में व्यविचार है माने अव्याप्तत्व में व्याप्त हो जाता है अनुमिति प्रमा का जनक बन जाता है वाष्पीकरण ऐसा यह नहीं है हाँ। माने यहाज्ञान हो जाता है ये कहामाश इत्यादि ये कहा कहा था धूमावासव तत्व ज्ञान हेतुत्व्यदि धूमावास्य इत्यादि सिद्धांत ने कहा था अभ्याप धूमावास्यप्त अव्याप्त अतत हेतु अव्याप्त है वो इसलिए अद्वैत ज्ञान का हेतु न बनने पर भी कल्पित से शास्त्र आदि तत्व हेतु हेतुत्व ये शास्त्र आदि में तत्व ज्ञान हेतुत्व रहेगा शास्त्रादि तत्व ज्ञान पैदा कर सकते हैं इसका दृष्टान्त है प्रतिबिंबादिवत जैसे प्रतिबिंबादी है का प्रष्ठा छाया है।, है आवास है छाया देखेंगे तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा कहीं पहाड़ में ऊंचाई में कहीं फल होगा नीचे झील होगा कोई पानी का झील होगा वहां तो उसकी छाया दिखाई पड़ती है तो छाया देखने पर फल दिखाई पड़ेगा तो वृक्ष कहा है पता नहीं आपको आप बहुत नीचे है पहाड़ के चोटी तो में ऊपर वृक्ष है जैसे बटवाड़ी से आगे जाते हैं ना ऊपर पता नहीं लगता क्या हो रहा है नीचे दिखाई पड़ता है जल तो वहां उस छाया के द्वारा आपको आवाज से पता लग जाता है फल है निश्चित है ठीक है इसी प्रकार समझना चाहिए आभाष ऐसे हैं ये शास्त्र आदि कल्पित तो होने पर भी उस अद्वैत का ज्ञान कराई देते हैं उस ज्ञान काल में शास्त्र आदि नहीं है ये भी अज्ञान काल में ही कल्पना है गुरु शिष्य शास्त्र में अज्ञान शा है ठीक है आगे शिष्य शास्त्र शास्त्र विकल्प ये तीन भेद है यह शिष्य है यह शास्त्र गुरु है और यह शास्त्र है ऐसा जो वेद है द्वैत है ये जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है विकल्प विभाग विकल्प मान विभाग जो विभाग है भिन्न भिन्न बिवक, विभक्ता गुरु है शिष्य है शास्त्र इत्यादि विभाग सो की निवृत्ति प्रतियोगित्व अवस्तुत्व ज्ञानवाद्यवैत अविरोधी तो तीन हेतु देते ये, ये भी अविरोधी है अद्वैत के अविरोधी होते हैं क्यों तीन हेतु देती है तो शास्त्राद विभाग भी अद्वैत शास्त्राधि विभाग अद्वैत अविरोधी शास्त्राद विभाग को पक्ष बनाना शास्त्र गुरु शिष्य शास्त्र ये विभाग है इसको बनाना पक्ष और साध्य क्या है तो अविरोध साध्य है विरोधी नहीं है अविरोधी है अविरोधित तो साध्य है और हेतु क्या है निवृत्ति प्रतियोगित्वा भी निवृत्ति के प्रतियोगी बनते निवृत्ति हो जाती है ज्ञान का आज निवृत्ति जिसके अभाव होगा वो प्रतियोगी किसका अभाव होगा ज्ञान काल में शास्त्र आदि निवृत्ति के प्रतियोगी होने से अभाव का प्रतियोगी होने से इनके भी निवृत्ति हो जाती है ज्ञान काल में तेदा वेदा उसका वेद भी अभेद हो जाता है निवृत्ति प्रतियोगी एक हेतु दूसरा अवस्तुत्व अवस्तु होने से कल्पित होने से इसलिए अद्वेद के विरोधी नहीं होते अनुमान है टीका शास्त्रादि विभाग अद्वैत अविरोधी ही अद्वैत के अविरोधी है कौन शास्त्रादि विभाग क्यों निवृत्ति प्रतियोगिवाद एक हेतु दूसरा है, दु। है अवस्तुत्वाद अवस्तु होने से वस्तु नहीं होगी तीसरा है ज्ञान बाध्यत्वाद ज्ञान से बाधित हो जाते हैं ज्ञान काल में वो भी नहीं रहते न तो गुरु और नहीं वह शिष्य अचिदानंद रूप शिवो हम एक ही रहेगा गुरु भी नहीं शिष्य भी नहीं शास्त्र भी नहीं वो अवस्था विषय तीन तीन हेतु से कहा अनुमान से कहा विरोधी नहीं होते हैं कहा टिप्पणी चार पांच छह की टिप्पणी चार विभाग विभागो मिथ्या यह रहे ये जो विभाग को मिथ्या समझना ये जो गोधि विभाग है ये मिथ्या है क्यों प्रदर्शित हेतु तृतीय याद जो ठीक है तीन हेतु दे दिया निवृत्ति प्रतियोगित्वा अवस्तुत्वात् और ज्ञान निवृत्तित्व ज्ञानवादी प्रदर्शित हेतु तृतीयाद यह सूचित हम दृष्टव अनुमान सूचित हुआ यह समझना चाहिए ज्ञान काल में शास्त्र आदि भी नहीं है इसलिए अद्वैत में कोई विरोध नहीं आएगा पांच गेट निवृत्त है प्राग विरोधी सतः कहते निवृत्ति के पहले तो विरोधी रहेगा ना ज्ञान का जब तक विवृत्ति नहीं होगी यानी गुरु शिष्य आदि की तब तक तो विरोधी तो रहेगा उस अद्वैत का तो कहते हैं अवस्तुत्व वस्तु नहीं क्या विरोध करेगा वो अवस्तुत्व दिया है कि देता है अवस्तुत्व कहते कैसे अवस्तुत्व तो कैसे गुरु शिष्य आदि कैसे अवस्तित्व तो है छेटी पर कहा ज्ञान बाध्यत्व जो वस्तु होता तो ज्ञान से बाधित नहीं होता जो तो ज्ञान से बाधित होता है वह वस्तु होता है जैसे रज्जु सर्प रज्जु में भाषने वाला सर्प को मारने के लिए डंडा की आवश्यकता नहीं जहां ज्ञान से बाधित हो जाता है रज्जु के ज्ञान हो गया सर्प चला गया ऐसे शास्त्राधिक्ञान शास्त्राधिक हो जाता है ज्ञान से पहले की चर्चा है सब ये कहा अच्छा। टीका में कहते हैं शिष्यादि विभाग से कल्पित्व दृष्टान्त स्पष्ट शिष्य शास्त्र शास्त्र इत्यादि जो विभाग है ये कल्पित हैं। इसमें दृष्टांत के द्वारा प्रष्टीकरण करते हैं, यथा करके दृष्टांत या में यथा अयम प्रपंच हो जैसे प्रपंच जागृत काल प्रपंच है ये कैसा है माया रज्जु, सर्ववत्त जैसे प्रपंच है माया के समान जादू के समान है सर्प रज में देखने वाला सर्प के समान है तथा उसी प्रकार अयम शिष्यादि भेद विकल्प जो शिष्य शास्त्र और शास्त्र इत्यादि जो विकल्प है भेद है विभाग है यह भी राग प्रतिबोधात एवं उपदेश के पहले ही यहाँ माने ज्ञान से पहले है प्रतिबोध माने ज्ञान के पूर्व में है सब ज्ञान काल में ये भी नहीं राग प्रतिबोधार एवं उपदेश निमित्त उपदेश के लिए निमित्त है निमित्त बनते हैं जैसे गगनस्थ सूर्य के लिए उपदेश के लिए निमित्त <laughs> <Rahiva> क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा आभास से ज्ञान हो जाता है सत्य होना कोई जरूरी नहीं है असत्य भी सत्य के ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार अतः उपदेशा ठीक है माया बिना प्रयुक्ता माया जैसे जादूगर के द्वारा फैलाई हुई माया है जादू है जादूगर जादू फैला देता है माया बिना मायावी के द्वारा प्रयुक्ता माया प्रेरित किया गया जो माया है जादू है यथा कल्पिता ऊंचा थे उसको कल्पित कहेंगे जादू को कौन सत्य बोलेगा जादू को सत्य कोई भी नहीं बोलता अगर जादू सत्य हो जादूगर नोटों की गड्ढी निकालता है नया नया नोटों की गड्डी निकाल करके इतना ढेर बता देता है इतनी शक्ति है अगर सत्य हो और थोड़ी देर बाद में कटोरी लेकर के एक एक रूपये मांगता है अगर सत्य वो नोट सत्य हो तो एक एक रूपये मांगने क्यों आता भाग्य सत्य नहीं सभी जानते माया बिना प्रयुक्ता माया यथा कल्पिता उचित मायावी के द्वारा रची हुई जो माया है उसको जैसे कल्पित कहा जाता है यथार्थ नहीं मानते कोई एक यथाच दूसरी दृष्टानता यथा सर्पधारादि विकल्पिता जैसे रज्जु सर्पधारादि रूप में विकल्पित हो गई किसी की बुद्धि में सर्प दिख रहा किसी की बुद्धि में जलधारा धारा मन जलधारा इत्यादि हो रही है विकल्प का सब तथा अयम प्रपंच ठीक इस प्रकार यही दो तो दृष्टांत समान ये प्रपंच ऐसा ही है सर्वो विकल्प तो वस्तु सारे के सारे प्रपंच वस्तु नहीं होता हमने ये हमने पहले विस्तार कर दिया तथा प्रपंच है शिष्या ये शिष्य शास्त्र शास्त्र ये तीन है ये भी प्रपंच के एक देश ही है प्रपंच से बाहर नहीं है प्रपंच का एक देश है तो प्रपंच एक देश है प्रपंच का एक देश आदि रवि जो शिष्यादी है शिष्य है शास्त्र है शास्त्र है यह ज्ञानात प्राप्त कल्पित ज्ञान से पहले कल्पित है ज्ञान काल में नहीं हैल्पित होते हुए अज्ञान मिथ्या ज्ञान से पहले जो कल्पित हो तो अज्ञान का कार्य वो भी है अज्ञान का जो कार्य होता है मिथ्या होता है जैसे रजु सर्पण आदि अज्ञान दशा में जो दिखाई पड़े वो होता है जैसे रजुसर्पण आदि उसी प्रकार किम यदि ज्ञान पूर्वम असौ कल्प्य फिर तो उसकी कल्पना क्यों करनी शिष्यादि की जब है नहीं थी थी है तो उसकी कल्पना ज्ञान से पहले क्यों कल्पना की जाती है ज्ञानापूर्व असौ शिष्यादि विभाग विकल्प शिष्यादि विकल्प असौ शिष्यादि विकल्प किम कल्प्य थे क्यों कल्पना करना जब ज्ञान के द्वारा बाधित करना है तो किसान का हो तत्र उसके उत्तर का उपदेशाद आयम बाध इत्यादि कहा था उपदेश निमित्त है उस तत्व तो ज्ञान के लिए उपदेश के निमित्त है गुरु शिष्य अधिकार उपदेश तो के निमित्त मात्र अच्छा। उपदेशाद्यादि ठीक उपदेशम उद्देश्य यथोक्त विभाग उपदेशात अयम बाध है ना ये लेब्लो के पंचम अधिकरण चलाकर के ठीकाकार दिखा रहे हैं व्याकरण करने वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उपदेशम उद्देश्य बस बोलो उपदेशाद का अर्थ कर रहे हैं कारिका में जो उपदेशाद है कर्म में पंचमी विभूति है उपदेशम उद्देश्य उपदेश को उद्देश्य करके उस तत्व के उपदेश को उ करके यथोक्त विभाग वचन संधि कहा गया तीन विभाग गुरु शिष्य शास्त्र विभाग का प्रसंगार करते हैं अत इत्यादि कहा अब कहा उपदेशा अयम बाध उपदेश को उद्देश्य करके ये बाध तत्व का उपदेश के लिए गुरु शिष्य की कल्पना है उपदेशा बाद, बाद शिष्य शास्त्रा शास्त्र मित्र ये जो बाद है शिष्य कहना बाद मैंने कथन शिष्य कहना शास्त्र कहना ऐसा ऐसा है ठीक है उपदेशा प्रागिव तस्मा ऊर्दों पर भी भेदों अन्वर प्रदान इतिहास एक शंका होगी जैसे उपदेश के पहले आपने तीन भेद मान लिया गुरु शिष्य शास्त्र मान लिया है तो आगे भी मान लीजिए उपदेश के बाद भी मान लीजिए ज्ञान काल भी मान ली उपदेशात प्राग जैसे उपदेश के पहले ये तीनों भेद मान के चल रहे हैं ठीक उसके आगे उपदेश के पश्चात तस्मातों ने उपदेशात उर्दो में भी आगे भी उपदेश के पश्चात भी भेदो अनुवर्तन भेद के अनुवर्तन कीजिए आप गुरु शिष्य आदि हो वहां भी ऐसे शंका करके उत्तर देते विरोधी सद्भाव आप देखो रज्जु ज्ञान काल में सर्पादी होने जाते हैं सर्पादी होते हैं रजु ज्ञान के पूर्व अवस्था जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो कल्पित वस्तु नहीं रह सकती यहाँ भी आत्मा का बोध जब होगा उस अद्वैत तत्व तो में बैठ पाए फिर गुरु शिष्य शिष्याव होगा उसके पे नहीं अभी नहीं अभी, अभी शास्त्र भी है गुरु भी है शिष्य भी है यह नहीं समझ रहा कि कोई नहीं है उस भाव में पहुंचने के बाद जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे या अवध जीव है त्रयोग ऐसा जब तक जीवन है माना आप शरीर बुद्धि में हैं, जीवन, जीवन मुक्ति दशा में भी हो तब भी अभी तो जीवन मुक्ति अवस्था में तो हम लोग नहीं है जीवन मुक्ति दशा में पहुंच गया हो तब भी ये तीन बंधनीय होते हैं रावत जीवित जब तक जीवन है तब तक त्रयो बंध या तीन व्यक्ति पूजनीय होते हैं गुरु और वेदांत ईश्वर गुरु हैं और वेदांत परिषराधि है और ईश्वर तो ये कालीन चर्चा है माने ये आजादवाद की चर्चा है जब ज्ञानावस्था में पहुंचता है उस काल में गुरु शिष्य शास्त्र आदि नहीं होते सब का बात हो जाता है एक विवाद दी आत्मा एक रह जाता है ये वहां की चर्चा है हम लोग बहुत नीचे हैं यानी कि अच्छा लगेगा हाँ शास्त्र भी नहीं गुरु भी कुछ भी नहीं कहाना अभी आप नहीं कर सकते बहुत उत्तर की बात है आपको करना है आप अभी द्वैत भाव में हैं, तो आप उपासना भी करना है गुरु करना शास्त्र है तस्मात उध्भेदों वृद्धाम जैसे उपदेश के पहले आपने कल्पना कर ली गुरु शिष्य शास्त्र की तो आगे भी कल्पना रखिए आप उपदेश के बाद भी तब कहा विरोधी शब्द विरोधी पैदा हो जाता है उसका अलग कौन आत्मा आत्मज्ञान आत्म अद्वैत ज्ञान पैदा हो जाता है इनके माध्यम से विरोधी होने के कारण मैं एवं ये हो नहीं सकता है। फिर ये इनका रहना संभव नहीं इसलिए कहा उपदेश इत्यादि सबने कहा उपदेश का कार्य तो ज्ञान है निर्वृत्ते उपदेश का कार्य ज्ञान जो हो ज्ञान हो, के लिए उपदेश किया जाता है उपदेश का कार्य जो ज्ञान संपादित होने पर निर्वृत्य दिवृत्य में निर्वृत्य संपादित ज्ञान संपादित होने पर या उपसर्ग नहीं है निर नी लगेगा तो निवृत्त हो जाना और निर लगने पर संपादित हो ये निर है उपदेश कार्य तो निर्वृत्ते संपादित ज्ञान संपन्न हो जाने पर तो ज्ञाते परमा तत्व ज्ञान संपन्न होने पर तो ज्ञात हो गया अद्वैत आत्मा तो परमा तत्व ज्ञात हो गया ज्ञाते परमाथतत्व द्वैतम न्वैत द्वैतम है एक इस प्रकार ये जो प्रधानमंत्री मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र के जो ये कार्य सप्तम मंत्र उसकी कार्यिकाएं यहां पर समाप्त हो जाती है प्रधानमंत्री के से लेकर षष्ठ मंत्र तक एक विभाग का कार्यिका की और सप्तम मंत्र के स्वतंत्र कार्य का नाम मार्पेत। तो जब आप जागृत अवस्था में आए स्वप्न में सुश्रुति में है तो सभी है इसको मान के चल रहे जागृत आदि को तो फिर गुरु भी है शिष्य भी है शास्त्र भी सभी तीनों अवस्थाओं से ऊपर की बात है ये वहां यदि आप हैं तो आपके भी दिश्य गुरु है न शिष्य है शास्त्र है को सूरी अवस्था की बात है यह तुरी अवस्था को बदलाने वाला है ये सप्तम मंत्र उसी की व्याख्या यहां तक होगी अगर तत्व ज्ञान असमर्थ्यम उत्तम तत्व ज्ञान समर्था मध्यमाना उत्तमान अधिकारीणाम अध्यारोपवादाभ्याम पारमार्थिक उदिष्ट माना अभी तक सात मंत्रों की चर्चा हो गई है <स्थाँगा> बारह मंत्र है इसमें इनमें से सात मंत्रों की चर्चा हो गई अभी तक उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी को दृष्टिकोण से उपदेश दिया गया सप्तम मंत्र तक क्या सिलसिला राखी आरोप और अपवाद षष्ठ मंत्र तक तो आरोप है सोर्य महात्मा चतुष्पाद तो करके द्वितीय मंत्र के अंतर्गत कहा था वहीं से स्थान और स्थल इत्यादि करके मंत्रों का आरम्भ आरोप करते गए झष्ट मंत्र तक आरोप चलता रहा ये सर्वेश्वर तो आदि सप्तम ष्ट मंत्र में सुरश्रुक्ति कालीन चर्चा में आरोप किया और सप्तम द्वारा अपवाद किया ये उत्तम अधिकारी समझ गया मध्यम अधिकारी भी समझ गया उसके लिए उपदेश पूरा हो गया आगे जो अष्टम मंत्र से लेकर के द्वालस मंत्र तक है ये मंद अधिकारी के लिए उपासना के लिए है ओंकार की उपासना का विधान करना है उसके लिए ये कहना चाह रहे हैं तत्व ज्ञान समर्थान आत्मज्ञान में जो समर्थ हैं जिनका अंतगढ़ शुद्ध हो चुका है उपासना आदि करके गुरुरा गुरु बना रखी जगहों ने उनके लिए उपदेश पूरा हो चुका है तत्व ज्ञान समर्थानाम तत्वज्ञान में जो समर्थ हैं मध्यमान उत्तमान दो प्रकार के अधिकारी मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी दोनों का अधिकारियों वैसे अधिकारियों का अध्यारोप अपवादाभ्याम आरोप और अपवाद मंत्र तक आरोप है सप्तम मंत्र अपवाद है नाक प्रतिमादि मंत्र अपवाद के रूप में है जितने आरोप किया था सब प्रखंड में किया सप्तम मंत्र में अद्याप अपवादा भी हम पार्थिकार्थिक तत्व अद्वैत आत्मा का उपदेश हो गया उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के उपदेश हो गया इधानीम अब अब हम अष्टम मंत्र में वाले हैं इधान तत्वग्रहण असमर्थ आराम उस तूरीय तत्व आत्मतत्व के पकड़ में असमर्थ है जो उनके लिए योग्यता बनानी है अंतर्गण की शुद्धि नहीं है उनके लिए कुछ उपासना का विधान करना है इधान तत्वग्रहण असमर्थ आराम उस अद्वैत रूप को पकड़ में जिनका समर्थ सामर्थ्य नहीं है असमर्था इनके लिए अधम अधिकारी जो अधिकारी है ऐसे के लिए आत्मध्यान विधान आया आत्मा की उपासना के विधान के लिए आत्मचिंतन का विधान करना है इसके लिए आरोप दृष्टि में भी आरोप दृष्टि ही करेंगे ओंकार के मात्रा और आत्मा के पादों का आरोप चलेगा जो जितने भी ये आत्मा के जो प्रथम पाद होता है कितना होता है जागृत स्थूल सब प्रथम प्रता इत्यादि तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है उसका ये सब क्षेत्र को आकार समझना है में आया हुआ जो ओम का आकार है वो समझना है स्वप्न भी ऐसा ही है स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञ एक सप्ताह का एक अनुविशक ऐसा ही है वहां पर भूख बोला है सूक्ष्म बोलता है उसको तैजा कहा हुआ है? तो वो तेजस आत्मा का इतना व्यापक क्षेत्र है जो आप चतुर्थ मंत्र देख सकते हैं चतुर्थ मंत्र दिखाया गया है वह ओंकार में आया हुआ ओकार को समझो इतना चतुर् और सुश्रुप्तिकालीन अर्थ किया है यत्र काम काम के कहा था और षष्ट मंत्र में उसका प्रतिपादन कहा था ये सर्वेश्वर ये सर्वज्ञ इत्यादि करके कहा था इसका आत्मा की चर्चा उसका यहाँ पर मकार के स्थान स्थानी मकार समझ रहा मकार है वो समझ रहा इत्यादि यहाँ व्यवस्था बनी हुई है एकादश मंत्र तक और द्वादश मंत्र में ओंकार का जो मात्र है और आत्मा का जो तुरीय है पादरित है उसके एकता करते द्वादश मंत्र में जाके कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं अविधे इत्यादि करके कहना चाहते हैं समय हो गया है यहम भद्र कर्णिया पत्र कशा क्षेत्र स्थिरएरंगशे मेरे वैपमार ओ स